एक वारं बोलते लंबे स्वर्षे ओ छब्बीसवें सूत्र में बताया था ईश्वर का स्वरूप स एष पूर्व शाम गुरु कालेन अनवच्छेदा ईश्वर अब तक के सभी गुरूओं का गुरू है क्योंकि वो काल से कभी मरता नहीं अब सत्ताईसवें सूत्र में बताते हैं उसका नाम ईश्वर का नाम क्या है सूत्र 27 बोलिए तथा प्रणव प्रणव तुष्का अर्थात ईश्वर का वाचक नाम एक होता है वाचक दूसरा होता है वाच्य वाचक का मतलब नाम वाच्य का मतलब वस्तु जिस वस्तु के लिए वो नाम बोला गया उस वस्तु को बोलेंगे वाच्य और जो नाम बोला गया वो वाचक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं पेन मैंने मुंह से एक शब्द बोला पेन ये वाचक है ये वाच्य है ये पेन वस्तु जिससे लिखते हम वाच्य हैस वस्तु के लिए मैंने पेन शब्द बोला तो वाच्य हो गया और जो मे शब्द बोला वाच्य वेन य वाचक इश्वर एक वस्तु है वाच्य है पेन की तरह जैसे पेन एक वस्तु हैश्वर भी एक वस्तु है अबे एक समस्या है की लोक ईश्वर को वस्तु नाही मानते ये एक समस्या है ईश्वर को एक शक्ति तो मान लेंगे पर वस्तु नहीं मानेंगे इसलिए नहीं मानते कि वस्तु की परिभाषा नहीं जानते वो ठीक तरह से इसलिए उसको वस्तु मानते नहीं वस्तु मानने में उनको दिक्कत आ है वस्तु की सही परिभाषा है आप भी बोलिये जि तत्व जि कुठ गुण राहते उसको वस्तु कहते हैं तो जिस तत्व में कुछ गुण रहते हैं उसको वस्तु कह दें यह वस्तु की परिभाषा है अब बताइए ईश्वर में कुछ गुण है या नहीं इसलिए ईश्वर वस्तु है इतनी सीधी दर्शन वेद की परिभाषा है ये जिसमें कुछ गुण रहते हैं वो वस्तु है ईश्वर में ज्ञान गुण है आनंद है न्याय है दया है बल है बहुत सारे गुण इसलिए ईश्वर एक वस्तु है तो ईश्वर जो वस्तु है वस्तु को वाच्य ऐसा बोलते हैं तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था यह एक वस्तु है यह वाच्य है इस वस्तु के लिए जो हम शब्द बोलते हैं उसको वाचक बोलेंगे वो वाचक या नाम तो ये वस्तु है इसका नाम है पेन ईश्वर भी एक वस्तु है वो सर्वव्यापक है ये छोटी वस्तु है ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर काही कोण ना व्यवहार की जरूरत पड़ती है अगर नाम नम नावहार हो, नाही करते मी आपण कहून रसोई मेसेवता ला क्या लागे रसोई मे पची आपण समज मी आयगा क्या मैं तो है। क्या मंगा जे नम बोलूंगा थाली ले आओ, तो आप समझ जाएंगे क्या वस्तु मंगाईगी तो थाली एक शब्द है एक नाम है जो उस वस्तु के लिए प्रयोग किया गया और यह नाम बोलते ही समझ में आ गया कि कौन सी वस्तु मंगाई जा रही है इसी तरह से पेन एक शब्द है और हमने कहा पेन ले आओ तो इस शब्द को सुनकर पता चल गया क्या वस्तु मंगाई जा रही है ये वस्तु मंगाई जा रही है ऐसे ही ईश्वर के बारे में व्यवहार करना हो तो उसका भी एक नाम होना चाहिए तो वो जो नाम है उसको बोलेंगे वाचक और ईश्वर जो वस्तु है वो होगा वाच्य इस तरह से दोनों का ये संबंध होगा वाचक वाच्य संबंध अथवा वाच्य वाचक संबंध तो इस सूत्र में बताते हैं तत्वाचक ईश्वर का जो नाम है जो वाचक शब्द है वो है प्रणव वो प्रणव है प्रणव शब्द का अर्थ है प्रउपसर्ग है तो शुरू में प्र उपसर्ग लगा के नू धातु है नू का है स्तुति करना नू स्तुत तो प्र उपसर्ग पूर्वक नू स्तुत धातु से प्रणव शब्द बनता है इसका अर्थ हुआ एक ऐसा शब्द जिसके द्वारा ईश्वर की अच्छी प्रकार से स्तुति की जाए प्रकर्षण स्तूयते ईश्वर यह न शब्द है न सप्रणव जिस शब्द से ईश्वर की अच्छी तरह से स्तुति की जाए उसका नाम प्रणव तो वैसे तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं सैकड़ों हजारों नाम हैं उन नामों से ईश्वर की स्तुति की जाती है ब्रह्मा है विष्णु है महेश है शंकर है शिव है गणेश है पार्वती है ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं नामों से भी ईश्वर की स्तुती की जाती है परिसा ईश्वर नाही समजलेला हां ध्यान रखना चोले विष्णू बोले महेश बोले, बोले शंकर बोले पार्वती बोले गणेश बोलें वो सूंढवाला गणेशी नाही समजना हा वर नाही ईश्वर तो निराकार है सर्वशक्तीम है सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है सब सृष्टी का बनाने वाला वाला करने करने वाला पलन है उसी एक ईश्वर के इतने सारे नाम है इन सब नामों से ईश्वर की स्तुती होती है फिर भी से जो सबसे अच्छा नाम है जिससे सबसे अधिक अच्छी स्तुती होती है नम है कोणसा ओम ओम तो ओम नम सबसे बढिया हैश्वर का सबसे उत्तम है सबसे प्राचीन है वेदो मेसे प्राप्त हुआ हमे बहुत सारे वेदों में से प्राप्त हुए हुख्य ना है, है सबसे अधिक गुण इस ओम नाम से स्रहण होते हैं, इसलिए प्रणव का अर्थ मोठे तोर पे ओम कर लेते हैं, करले सूत्रकार अर्थ होगा तस्य वाचक उस ईश्वर का नाम ओम है और ईश्वर इस नम का वाच्य है दोन का वाच्य वाचक संबंध होगा इस प्रकारे अब आगे भाष्य पढ़ते हैं बोलिए वाच्य ईश्वर ईश्वर प्रणवस्ट प्रणव तो सूत्र में जैसा बताया तस्वाचक प्रणव ईश्वर का नाम ओम है और उस ओम नाम का जो वाच्य है वो ईश्वर है वाच्य है ईश्वर वाच्य है प्रणवस्या ओम शब्द का एक प्रश्न उठाते हैं बोलिए किम अस् किम कृतम संकेत कृतम वाच्यवाचकत्व्यवाचकत्व अथ अथ प्रदीप प्रकाशवत प्रदीप प्रकाशवत अवस्थित अवस्थित एक प्रश्न उठाया गया कि ईश्वर का जो वाच्य वाचक संबंध है ओम के साथ ईश्वर है वाच्य ओम है वाचक इन दोनों का जो संबंध है ये क्या संकेत कृत है क्या ये कृत्रिम है क्या मनुष्यों ने स्थापित किया है कि भाई हम जैसे एक वस्तु है घास तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई चलो ये वस्तु दिख रही है इसका कुछ नाम रख देते हैं चलो आज इसका नाम रख दिया घास इसका नाम रख दिया रिबन किसी ने नामकरण कर दिया यह हो गया कृत्रिम मनुष्यों द्वारा स्थापित यह वस्तु है चलो आज से हम इसका नाम ये रखते ये वस्तु है चलो आज इसको बोटल खाएंगे ऐसे इसको बोलेंगे संकेत कृत्रिम क्रित, मनुष्यों द्वारा स्थापित तो प्रश्न में दो पक्ष है एक पक्ष ये है क्या ईश्वर का जो ओम शब्द के साथ जो संबंध है वाच्यवाचक संबंध क्या हमारे मनुष्यों के द्वारा ये स्थापित किया गया जैसे हम घास का नाम रख देते हैं बॉटल का नाम रख देते हैं रिबन का नाम रख देते हैं क्या ऐसा है अथवा अथ्व, प्रदीप प्रकाशवध अवस्थित में थी अथवा दीपक के प्रकाश के समान पहले से स्थित है ये दूसरे पक्ष में ये कहना चाहते हैं जैसे कमरे में बहुत सी चीजें रखी हैं पचास साठ सत्तर चीजें रखी हैं और हमने दीपक जलाया लाइट जलाई और वो पहले से रखी हुई चीजें प्रकट हो गई दिखने लगी दीपक जलाने से वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई वस्तुएं पहले से रखी थी सिर्फ दीपक जलाती दिखने लग गई तो जो दिखने लग गई वो पहले से थी तो यहां दृष्टान्त में यह अर्थ लेना है जैसे दीपक जलाने पर पहले से रखी हुई वस्तुएं दिखने लगती हैं ऐसे ही यदि कोई हमें बताया कि ईश्वर का नाम ओम है ऐसा कहने पर हमें केवल उसका नाम पता चल गया कि ईश्वर का नाम ओम है उसके ऐसा कहने से नया संबंध स्थापित नहीं किया गया जिसने हमें बताया कि ईश्वर का नाम ओम है ऐसा कहने से कोई उसने नया संबंध स्थापित नहीं कर दिया ओम और ईश्वर का वो तो पहले से ही था सिर्फ हमारी जानकारी के लिए हमें बता दिया और हमें पता चल गया जे लाईट जला पता चल जाता बह चीजे री तो दूसरे पक्ष में उसका पहले से संबंध बना बनाया और पहले पक्ष में नया स्थापित किया जा रहा है ये दो पक्ष तो प्रश्न उठाया गया कि क्या ईश्वर का और ओम का जो संबंध है ये हमारे द्वारा स्थापित केले उत्तर देता आगे स्थितो अश्य स्थितोअस्त वाच्य वाचके तो दूसरा पक्ष स्वीकार किया अस्य अच्य इस वाच्य ईश्वर का वाचके सह वाचक ओम के साथ संबंध जो संबंध है स्थितोअस्य ये पहले से ही है पहले से चला आ रहा है अनादिकाल से चला आ रहा है किसी ने ईश्वर का नया नामकरण नहीं किया कि चलो आज से हम इसको ईश्वर को ओम कहेंगे ऐसा नहीं पहले से चला आ रहा है अनाधिकाल से फिर आगे बढ़ते हैं संकेतस्तु संकेतस्तु ईश्वर ईश्वर स्थितम एवं स्थितम एवं अर्थम अर्थम अभिनयति अभिनयति तो ये जब कोई व्यक्ति हमें बताता है कि ओम ईश्वर का नाम है उसने ये संकेत करके हमको समझा दिया ईश्वर का नाम ओम है यह जो उसने बताया इसको बोलेंगे संकेत ये संकेत तो ईश्वर के पहले से ही स्थापित संबंध को अभिनयती प्रकट करता है केवल इतना ही बताता है कि ईश्वर का नाम ओम है यह संबंध तो पहले से बना बनाया है मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं आपको पता नहीं था ईश्वर का नाम क्या है मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ईश्वर का नाम ओम है वो संबंध तो बहुत पहले से ही अनादिकाल से ही इस तरह से सिर्फ जानकारी होती है संबंध पहले से बना बनाया ऐसा ही एक दृष्टांत देते हैं इसको और स्पष्ट करने के लिए ये था अवस्थित यथा अवस्थित पिता पुत्रो पिता पुत्रो अस्य संबंध संकेत अस्य अवद्यत अवद्योत्यते जैसे कोई दो व्यक्ति आए और हमारे परिचित थे आपके परिचित नहीं थे आपने पूछा जी इनका क्या परिचय आप परिचय करे दो व्यक्ती है और इन दो मेताजी ये हैर येते इनका बेटा ॲस परिचय करिचय कर संबंध हम्ने अब स्थापित सिर्फ आपली बाप बेटे का, का रिश्ता पिता पुत्र संबंध तो पहिले सी तो कहते हैं, जैसे पहिले अवस्थित पिता पुत्र का संबंध है बस संकेत से प्रकट कर दिया जाता है ये पिताजी है और ये बेटा है ये इसका पिताजी ये इसका पुत्र है इस तरह से ओम और ईश्वर का संबंध पहले से बना बनाया है बताने वाला केवल हमें प्रकट कर देता है ज्ञान करा देता है कि ओम वाचक है और ईश्वर उसका वाच्य है बस इतना ही ज्ञान कराता है संबंध स्थापित नहीं करता वो तो पहले से बना बनाया है आगे बढ़ते हैं सर्गांतरेश् अभी सर्गांतरेश्वाच्य वाचक वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षत संकेत क्रियते कहते हैं ऐसे ही अन्य सृष्टियों में भी सर्ग सृष्टि सर्गांतरेश् अन्य सृष्टियों में भी पिछली सृष्टिया बीत गई उनमें भी और आगे भविष्य में और होंगी उनमें भी अन्य अन्य सभी सृष्टियों में वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षा वाच्य और वाचक की शक्ति के आधार पर उनमें अपनी अपनी शक्ति है उस आधार पर तथिव संकेत क्रिय थे इसी तरह से हर बार संकेत किया जाता है ओम इसका नाम है ईश्वर इसका वाच्य है बस हर बार ऐसे ही बताया जाता मनादिकाल से चल रहा है आगे भी चलता रहेगा संप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति नित्यतया नित्य नित्य शब्द अर्थ संबंध शब्द इति संबंध प्रति जानते प्रति जानते आगमिन वेद को जानने वाले लोग आगम नाम वेद गाय ठीक है आगम प्रमाण शब्द प्रमाण वेद का वचन शब्द प्रमाण तो आगमिन जो वेदों को पढ़ते पढ़ाते हैं वो है आगमी एक बहुवचन में, में आगमिन तो जो वेदों के जानने वानने वाले पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं प्रति जानते वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा वो कहते हैं ऐसा वो मानते हैं ऐसा वो बतलाते हैं क्या बतलाते हैं संप्रतिपत्ति नित्यतया ज्ञान की परंपरा के नित्य होने से एक गुरुजी ने ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरुजी से उन्होंने वो ज्ञान दूस दूसरे को दिया उन्होंने वो ज्ञान अगले को दिया उन्होंने और अगले को दिया इस तरह से ज्ञान की परंपरा चलती जाती है एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता है दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को चौथा पांचवें को तो ये ज्ञान की परम्परा चलती रहती है इसी को कहते हैं सम प्रतिपत्ति लगातार नित्य रूप से चलती रहती है तो ज्ञान की परंपरा के नित्य रूप से चलने के कारण शब्द अर्थ संबंध नित्य है शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है वो सदा वैसा ही बना रहता है क्योंकि जो मैंने अपने गुरू जी से सीखा कि सूर्य इसको कहते हैं जो दिन में चमकता है चंद्रमा इसको कहते हैं जो रात को चमकता है मेरे गुरू ने मुझे ऐसे सिखाया मेरे माता पिता ने ऐसे सिखाया तो मैंने भी अपने से अगली पीढ़ी वालों को वैसा ही सिखाया सूर्य का मतलब ये चांद का मतलब ये उन्होंने भी आगे वालों को वही सिखाया तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बराबर ठीक ठाक बना रहा इसलिए वो शब्दार संबंध नित्य है ऐसे का ऐसे चलता रहता तो जब तक गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ते चले जाएंगे तब तक ज्ञान सुरक्षित रहेगा और शब्दार संबंध भी ठीक ठाक बना रहेगा उसमें बिगाड़ विकृति नहीं आएगी जब गुरु शिष्य परम्परा से पढ़ना छोड़ देंगे बस फिर लोग अपनी मनमानी करेंगे जो मन में आएगा सो ही अर्थ कर डालेंगे तब वो बिगड़ जाएगा तो क्योंकि ये परम्परा पठन पाठन की लगातार चलती रहती है इसलिए वेद के जानने मानने वाले लोग कहते हैं कि शब्दार्थम्ध नित्य है और ऐसा हम अपने गुरूजनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि शब्द का यही अर्थ है तो व्याकरण शास्त्र आदि आदि ये इसकी सुरक्षा करते हैं उन शब्दों के अर्थों को स्थिर बनाए रखते हैं तो इस प्रकार से ईश्वर का नाम ओम और ओम वो नाम हो गया और ईश्वर वो वस्तु है जो ओम शब्द से कही जाती है। ये बात इस सूत्र में बताई गई अब अगले सूत्र की भूमिका 28 की बोलिए प्रश्न तो बोलिए ये जनरली छोटा सा छोटा शब्द जो है उसको खोल के बताते हैं इसमें दोनों ने भी ओम शब्दों को लीखा स्पष्ट रूप से इसीलिए नहीं कहा कि जिस बात को लोग समझते ही हैं उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है आप जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप उसके लिए क्या शब्द बोलेंगे आप उसका पहले स्तर जानेंगे कि ये कितना पढ़ा लिखा है और किस फैकल्टी का है ये कॉमर्स वाला है इकोनॉमिक्स वाला है वकालत वाला है या फिजिक्स वाला है या मेडिकल साइंस का आदमी है किस फैकल्टी का है तो उसकी योग्यता परिचय आदि जानकर अब जब आप बात करेंगे तो वैसे ही शब्द बोलेंगे जो उसकी समझ में फटाक से आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए अब वही शब्द का प्रयोग करेंगे अब उसकी योग्यता एमएससी की है एम की है तो आप उसके सामने तीसरी कक्षा के स्तर की भाषा नहीं बोलेंगे और कोई छोटा बच्चा दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसके सामने आप एमएसी और पीएचडी का शब्द नाही बोल वक्ता का एक स्वभाव होता है, लेखक का स्वभाव होता है, कि वक्ता समने वारे श्रोता के हिस शब्द बोलता है। जिन शब्दो कोद शब्द बोलेगा उपे पास कईाके शब्द हैर उन्न वुनाव करता की श्रोता का जो स्तर है मी वो शब्द बोलू ऐसेखक केस बह सारे शब्द होते वेखक कौन से शब्द का प्रयोग करता है वो जानता है कि मेरा जो पुस्तक पढ़ेगा अध्येता अध्ययन करने वाला उसका ये स्तर होगा एक स्तर वो अपने मन में रखता है और उस स्तर को मन में रखकर उस तरह के शब्द वो लिखता जाता है कि मेरा जो अध्ययता है वो इतने शब्दों को समझ लेगा इस तरह से वक्ता और श्रोत वक्ता और लेखक शब्दों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है जैसा उनको उचित लगता है वो वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अब कहीं कहीं श्रोता ऊंचे नीचे स्तर के आ जाते हैं तो उनको वो शब्द समझ में नहीं आते जो वक्ता ने बोले अध्ययता जब अलग ढंग के आ जाते हैं तो उनको पुस्तक के शब्द समझ में नहीं आते वो कहते हैं जी ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया ऐसा करते तो अच्छा होता क्योंकि वो उनको समझ में आता है। वो अपनी इच्छानुसार शब्द का प्रयोग करवाना चाहते और फिर ऊंचे स्तर का व्यक्ति आएगा वो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए बताओ लेखक कितने शब्द प्रयोग करेगा करेगा वो सब लिए नहीं लिख रहा पुस्तक वो एक स्तर दिमाग मे रख करत लिख रहा श्रोता कायता का एक स्तर दिमाग मे रख करत लिखता है। और वे मानता मे जो शब्द लिख रहा समने वाला मेरी बाज समज जायगाय वसा प्रयोग करता है। तो सीधा सीधा ओम शब्द नाही लिखा या देखा प्रणव शब्द समजते प्रणव का अर्थ होमही चल राहते तो प्रणव बोलते समने वाला समजलेगा इसलिए ऐसा शब्द बोल ठीक है और जो पत्ति नित्य है, ये जो संप्रतिपत्ति नित्यता ये जो है उससे नित्य, नित्य का मतलब प्रवाह से समप्रतिपत्ति नित्यतया मैंने जो गुरू जी से सीखा वो मैं आपको सिखाऊंगा आप अगले को सिखाएंगे वो अगले को सिखाएगा ये है प्रवाह से नित्यता लगातार ये चलती रहती है इसलिए शब्दार संबंध भी वो बना रहता है वो बिगड़ता नहीं अगर य परंपरा टूट जाए, तो शब्दार्थ संबंध टूट जाएगा, जैसे आजकल टूट गुन वेदो का अर्थ जो बिगड गे गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही वो वट गे और जब तक चलती रही तब तक सुरक्षित रे उनका अर्थ वी बनता रहा और सढते पढाते ठीके आगे चल सूत्र अठ्ठाईस की भूमिका बोलिये विज्ञा विज्ञा च्य वाच्य वाचकत्वक योगिना योगिना जिस योगी ने वाच्य वाचक संबंध को जान लिया है उस योगी को क्या करना चाहिए उसका कर्तव्य आगे बताते हैं तो उसने संबंध जान लिया ओम वाचक है ईश्वर वाच्य है ये वाच्यवाचक संबंध उसको समझ में आ गया तो अब क्या करें आगे बताते हैं सूत्र अट्ठाईस बोलिए तद जप तद जप तदर्थ भावनम तम तद उस योगी को तद जप उस प्रणव का जप करना चाहिए ओम का जप करना चाहिए कैसे करना चाहिए तदर्थ भावनम उसके अर्थ की भावना सहित करना चाहिए किसी शब्द को बार बार दोहराना किसी मंत्र को वाक्य को बार बार दोहराना इसको बोलते हैं जब तो उस योगाभ्यासी को या योगी को ओन का जप करना चाहिए ओन नाम है ईश्वर वस्तु है ऐसा जिसने समझ लिया वो ओन का जब करे बार बार रिपीट करे दोहराए तो कैसे दोहराए तदर्थ भावनम उसका अर्थ भी साथ रखे केवल शब्द को नहीं दोहराना केवल शब्द को दोहराएंगे अर्थ की भावना नहीं रखेंगे तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोल रहे सिर्फ ओम बोलते जाओ ओ ओम, ओम, ओम। तो पता नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे उसका अर्थ भी दोहराए अर्थ का मतलब एक तो है अनुवाद ट्रान्सलशन इस ओम शब्द का ट्रान्सलशन क्या अनुवाद क्या दूसरी भाषा में वो शब्द बोले मान लिया हमने ओम शब्द के बहुत सारे से कोई भी एक अर्थ आहेत कोवि अर्थ लिया आपने देखा होई जगे राहते बोर्डस लगे राहते चित्र लगे राहते जिसपर लिखा राहता ओम हॅज ओव्हर हंड्रेड मीनिंग ऐसा रहा था, देखा मैंने भी देखा कई नाई पर, ओम हैज ओवर हंड्रेड मीनिंग ओम शब्द के से भी अधिक अर्थ है तो ओम सर्व रक्षक युस एक अर्थ हैम सब की रक्षा करता है ओम न्यायकारी ओम दयालु ओम आनंद स्वरू इस तर ओम शब्द के साथका को अर्थी साथ, अर्थ साथ जोडे मान लिया हमने कह दिया ओम न्यायकारी बहुत सारे अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ ले लिया ओम न्यायकारी तो ओम बोला ये शब्द हुआ फिर ओम के साथ न्यायकारी जोड़ दिया यह अनुवाद हो गया ट्रांसलेशन हो गया कि ओम ईश्वर न्यायकारी है ऐसा हिंदी में बोल दिया ओम न्यायकारी है ओम अर्थात ईश्वर न्यायकर्ता है यह हो गया अनुवाद ट्रांसलेशन परंतु अर्थभावनाम क्या उसका तात्पर्य यह है कि जो हम कह रहे हैं उसकी जो भावना है उस शब्द का जो तात्पर्य है वो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए जैसे हमने कहा कि ओम न्यायकारी हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं तो हमारे मन में ऐसी भावना आनी चाहिए कि ईश्वर बिल्कुल एक न्यायाधीश जैसे किसी मनुष्य का परिचय करते मित्र हैर पंधरा वर्षी इनसे मित्रता है और य दिल्ली हाई कोर्ट मे जज साहेब हाईकोर्ट के जज साहेब है जे आप परिचय कर अच्छा हाईकोर्ट के जज है आपल जायगी पहिले आप एक आम आदमी समज रेथे एक मनुष्य है एक समान्य व्यक्ती पहिले ॲसा समज रेथे पर जे हे परिचय हुआ की हाईकोर्ट के जज साहेब है तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी अब आपको उस व्यक्ति में एक न्यायाधीश दिखाई देगा अच्छा ये दृढ़ साहब है अपराधियों को दंड देते हैं चोरों को जेल में डालते हैं अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं सम्मान देते हैं बहुत बढ़िया व्यक्ति है अब देखिए जैसे ही परिचय होगा तो श्रद्धा बनेगी और दृष्टि एकदम बदल जाएगी तो जब हमें एक मनुष्य में एक न्यायाधीश दिख रहा है यह है अर्थ भावना तो जब हम कहेंगे ओम न्यायकारी तो ईश्वर के अंदर एक न्यायाधीश दिखना चाहिए, च्वर न्यायकारी आहे कुत्ता बना देगा सांप बना देगा बिच्छू बना देगा घोडा बना देगा, इसलिए सावधान विरूड मत बोलो घोटाळा मत करो गडबड मत करो दंड देगा छोडेगा नाही ॲसा दिखनादर्थ भावना जग कहेंगे ओम आनंद तो ईश्वर आनंद का भंडार दिखना च ईश्वर में अनंत आनंद, आनंद ही आनंद है जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है ऐसे ईश्वर में आनंद ही आनंद है ऐसा हो दिखना चाहिए मन से बुद्धि से ये है तदर्थ भावना तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं जिसने वाच्यवाचक संबंध को जान लिया वो योगी व्यक्ति ओ उनका जप करे अर्थ की भावना सहित करे वैसी वैसी भावना भी बनाए उसको ईश्वर वैसा, वैसा वैसा प्रतीक होना चाहिए तब देखो आनंद आयेगा ये हुआ सूत्रार्थ आगे चलते हैं भाष्य को पढ़ेंगे बोलियो प्रणवस्था प्रणव जप जप च प्रणव अभिधेयर भावनम भावनम तो कहते हैं प्रणवस्व जप ओम का तो जब करें और प्रणव अभिधेयस्य च ईश्वर ओम शब्द से जो काच्य ईश्वर ईश्वर का भावना भावना करे ईश्वर की भावना करे अर्थात ईश्वर का जो गुण हैस गुण कोन अंदर स्थापित करे, उस गुण की भावना उत्पन्न करे वैसा ईश्वर दिखना चाहिए च करे तदस्य तदस योगिन योगिन प्रणव प्रणव जपत जपत प्रणवा प्रणवा चित्त चित्त एकाग्रम एक समय तो इस प्रकार से तद उस इस योग योगी का कैसे योगी का प्रणवम जपत जो ओम का जप कर रहा है उस योगी का प्रणवार भावयतः और ओम के अर्थ की भावना भी कर रहा है ईश्वर को कभी न्यायाधीश के रूप में देख रहा है कभी दयालु के रूप में देख रहा है कभी आनंद स्वरूप के रूप में देख रहा है इस तरह से ओम का जब करता है और उसके अर्थ की भावना भी करता है ऐसे योगी को का योगी न चित्तम एकाग्रम संपद्ध उसका चित्त एकाग्र हो जाता है समाधि तक पहुंच गया इसलिए कहा था तजपस तदर्थ भावनम ओम का जप करो अर्थ भावना सहित करो फिर देखो समाधि लगेगी और ईश्वर प्रणधान करी रखा है बस फटाफट पहुंच जाएंगे समाधि में तथा चोक्तम तथा चोक्तम ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है उनका एक वचन उद्घत करते हैं कोटेशन है ये श्लोक है इसको गा करके बोले चलिए मेरे पीछे पीछे गाइएगा स्वाध्यायागमासी स्वाध्यायासी योगा स्वाध्याय माने योगा स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग सवाध्याय योग सरमात्मा प्रकाशते परमात्मा प्रकाशते तो एक अच्छा सा श्लोक है जिसमें यह बताया है स्वाध्यायात योगम आसित स्वाध्याय करने के पश्चात यहां स्वाध्यायात पंचमी है तो पंचमी अनंतर अर्थ में भी होती है ऐसा करके इसके पश्चात ये करे तो स्वाध्यायात योगम आसित स्वाध्याय करके योग को करे योग में बैठे तो स्वाध्याय का अर्थ हुआ शास्त्रों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय चल रहा है और योग का अर्ध हुआ बैठ के ध्यान लगाए समाधि लगाए वृत्ति निरोध करे तो शास्त्र पढ़े उसको शास्त्र को पढ़कर फिर ध्यान करे योगीत और योगात स्वाध्यायम आ कहीं आ कहीं आमनेद है पाठभेद तो अर्थ में कोई ज्यादा अंतर नहीं तो योगात स्वाध्यायम आ योग करके फिर स्वाध्याय को करता है फिर स्वाध्याय में बैठता है स्वाध्याय करके योग करता है योग करके फिर स्वाध्याय करता है छोड़ता ही नहीं एक के बाद दूसरा बारी बारी से करता जाता है तो ऐसे बार बार करते रहने से स्वाध्याय योग संपत्तिया स्वाध्याय और इस योग की संपत्ति से शास्त्रों के अध्ययन से और ध्यान उपासना प्रैक्टिकल आचरण से इन दोनों की सहायता से परमात्मा प्रकाश परमा प्रकट होता समाधी है ठीक आहे का प्रकाश हो गया होत अभिव्यक्त होकट होगा हमेसुभूती होणे बाल रही थी सारी ईश्वर प्रणिधान की ईश्वर प्रणिधान वाह वे चला ईश्वर प्रणिधान करण्याचे सारा समाधी शीघ्र होती है। और प्रासंगिक बाहेर फिर ईश्वर कैसा है जिसको समर्पण करना है तो ईश्वर का स्वरूप बता दिया तीन सूत्रों में 24, पच्चीस 26, फिर 27 में उसका नाम बता दिया 28 में उसका जब करने की विधि बता दी जब करो और इस तरह से करो तो ये प्रसंग के बीच में प्रासंगिक चर्चा आ गई अब लौट के फिर वापस उसी प्रसंग पे आ जाते हैं हाँ वो ईश्वर प्रणिधान से जो समाधि हुई तो फिर उसका फल क्या होगा उसका फल अगले सूत्र में उनतीस में बताते हैं भूमिका बोलिए किंच अच्छा तो फिर इस योगी को क्या फल मिलेगा इसका क्या होगा आगे जिसने परिणाम भी किया ईश्वर का स्वरूप भी ठीक जाना ओम का जब भी किया अर्थ की भावना सहित किया फिर इसको क्या मिलेगा यह मिलेगा सूत्र उनतीस बोलिए ततः प्रत्यक्ष प्रत्यक चेतना चेतना अधिगमो अधिगमो अभी अंतराय अंतराय अभाव सूत्रार्थ है उस उससे उस ईश्वर प्रणिधान के करने से जो प्रसंग में चल रहा था ईश्वर प्रणिधान करो उसके करने से क्या क्या फल मिलेंगे एक तो मिलेगा प्रत्यक चेतना अधिगम प्रत्यक का अर्थ है आंतरिक जो आंतरिक चेतन तत्व है अर्थात ईश्वर जो सबके अंदर बैठा है आंतरिक जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है ठीक है तो यहां प्रत्यक का अर्थ हुआ आंतरिक और आंतरिक चेतना से लेंगे ईश्वर जो सबके अंदर बैठा हुआ ईश्वर है उस चेतना की ईश्वर की अभिगम अर्थात प्राप्ति होती है ईश्वर की प्राप्ति होती है प्राप्ती होने का मतलब ईश्वर की अनुभूती होती है प्राप्ती तो स्थान की से दृष्टी अभि ईश्वर दूर थोड़ी है देखो कितने आश्चर्य की बात है हम भी वही हैश्वर वही आहे है, फिरता भी पता नाही एक शायरने कोण शेर लिखाणे शायरने कोण गालिब था, कोई था क्या था, उसने लिखा था। वाइज शराब पीने दे मस्जिद मे बैठकर वायज कहते पंडित कोणका उपदेष्टा है मौलाना, वो उपदेश करते ना शराब मत पियो, ये मत खाओ वो मत खाओ, उलटे सीधे काम मत करो काम करो तो एक कोई शराबी मौलनायज शराब पिने दे मस्जिद मे बैठकर या फिर वो जगह बता जहा खुदा न हो नहीं? तुम कहते हो यहां मस्जिद में बैठ के शराब मत पियो फलानी जगह बैठ के मत पियो क्यों भाई यहां खुदा है अच्छा तो फिर ऐसी जगह बताओ जहां खुदा नहीं है हो, वहां जाके पिए खुदा तो सभी जगह है फिर क्यों हमको रोकते हो फिर किसी और शायर ने उसका उत्तर लिखा कि उसका पूरा शेर याद नहीं है भाव ये है इसने तो कहा ना कोई शराब पीने दो हमको कहीं भी बैठ के पीने दो भगवान तो सभी जगह तो उसने कहा कि वो उस शराबी को पूछ। उसके दिल में खुदा नहीं है और जगह होगा शराबी केल मे है।, है तबी तो वो मना करता जहा भगवान नाही हो तो मे की के पी लूंगा अगर भगवान है और सब जग है तो फिर क्यो पी राहा भी ईश्वर तुझे दंड देगा दुसरे शायरने वराब पिने वस्तिक आदमी भगवान जो है मेरे दिल में नहीं है इसलिए मेरी मर्जी मे जो मर्जी करू जहा मर्जी करू भगवान भगवान कुठ नाही कोण दंड देण्या फर तीसरे शायरने जवाब द्या खुदा तो सब जगा हैस मे आहे परत नाही तीसरे फेर वैसा जवाब द्या खुदा नाही हैद मे नाही नाही खुदा तुम्हारे दिल में है, सब के अंदर है सबे मन मे पर जो मना करता वास्तवने पता नाही तर भगवान वही है हम वी है दोन एकही जगा आहे परत नाही इलिये हटकते राहते कोई बालाजी जाई हनुमान मंदिर जा रहा वैष्णो देवी जा रहा कही जा, रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो को पता नहीं, आहे की भगवान हमारे अंदर हा क्यो इतकी दूर भटक रे होऊ धक्का खा रो समय बिगाड रे होणार पैसे भी खर्च कर शक्ति भी नष्ट कर रहे हैं आज में कुछ आने वाला नहीं हर साल लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने फिर भी कुछ होता नहीं तो इस प्रकार से प्रत्यक चेतना का अर्थ हुआ जो चेतना हमारे अंदर है परमात्मा उसकी प्राप्ति अर्थात अनुभूति होती है प्राप्ति तो अभी भी है अभी अनुभूति नहीं है ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि लगाने से उस ईश्वर की अनुभूति हो जाती ये एक लाभ हुआ दूसरा लाभ हुआ अभी अपी कार्थक भी तो ईश्वर की प्राप्ति तो होती ही है साथ साथ जीवात्मा की भी उसकी भी अनुभूति हो जाती है दोनों की हो जाती है एक और लाभ होता है अंतराय अभाव अंतरायों का अभाव हो जाता है अंतराय का मतलब जो बाधक है योग के बाधक योगाभ्यास में जो बाधा डालते हैं उन बाधकों का भी अभाव हो जाता है वो भी हट जाते हैं नष्ट हो जाते हैं तो इस तरह से ये ईश्वर प्रणिधान ये, ये फायदा होता है, हा जी कुछ कुठ पूर बोलिये मेको बाताजी त्रिपुरी बालाजी जो आहे मंदिर जिस चार चार पाच पाच कलाक जे दर्शन का टाइम आता आधी चलो चलो, चलो चलो चलो बिलकुल बिलकुल तो ऐसा ही, घंटों तक लाइन में लगते हैं लोक ओके <laughs> okay, दस सेकंड में धक्का मार के आग भगा दे बहुत लंबी लाईन लगती फिरभी विचारो कोश्वर नाही मिलता <laughs> दस सेकंड मे दर्शन कर धक्का मारता दर्शन हा बस बसचे लाभ नाही ईश्वर खोजना है तो अपने अंदर खोजो भगवान अंदर ही मिलेगा तो ये सूत्र अर्थ बताया ईश्वर प्रणिधान काल बघा अप भाष्य कोखे बोलिए ये तावत यंत अंतराया अंतराया व्याधी प्रभृतय व्याधी प्रभतय ते तावत ते तावत ईश्वर प्रणिधानात ईश्वर प्रणिधानात न भवंती भवंती जो अंतराया अंतराय है बाधक हैं व्याधि प्रभृत व्याधि आदि आदि आदि वगैरह वगैरह जो अगले सूत्र में बताए जाएंगे वे व्याधि आदि जो अंतराय है योगाभ्यास के बाधक तत्व हैं शत्रु हैं ते तावत वे बाधक लोग वे बाधक तत्व ईश्वर प्रणिधान न भवंती वो ईश्वर प्रणिधान करने से नहीं होते वो बाधक उत्पन्न नहीं होते हो जाए तो हट जाते हैं पहले तो होते ही नहीं और हो भी जाए किसी तरह तो हट जाते इसलिए ईश्वर अनुदान करना चाहिए उससे ये लाभ फिर आगे क्या कहते क्या हैं स्वरूप दर्शनम, अपी दर्शनम अपी अस्या अस्या तो स्वरूप दर्शनम तो स्वरूप दर्शनमी अस्य भवती अस्वरस्थ अस् स्वरूप दर्शनम भवती अपनी जीवात्मा अपी ईश्वर का भी स्वरूप दर्शन होता है और जीवात्मा का भी हो जाता है ये दोनों लाभ होगा तो व्याधि आदि जो शत्रु हैं वो भी हट जाएंगे ईश्वर का स्वरूप भी पता चल जाएगा आत्मा का भी पता चल जाएगा सब काम ठीक ठाक हो जाएगा तो एक व्यक्ति ने पूछा के ईश्वर का क्या स्वरूप पता चल जाएगा जीवात्मा का क्या स्वरूप पता चलेगा थोड़ा बताइए तो उदाहरण तो बताते हैं उदाहरण पुरुषः केवलो ग तथा पुरुषः इति प्रतिदी ये तो कते हैं यथव है जैसा य ईश्वर जैसा य ईश्वर पुरुष है पूरी क्षयनात पुरुष किती नगर मे निवास करणे वाला होणे केसो पुरुष कहते ईश्वरी पुरुष है जीवात्मा पुरुष है दोन पुरुष हैश्वर बडे नगर में रहता है ब्रह्माड की नगर में बहुत बडा ब्रह्माड हैर ईश्वर सारे ब्रह्माड मेहता वरुष है और जीवात्मा इस छोटे नगर में रहता है शरीर में इसलिए ये भी पुरुष है दोनों पुरुष है तो कहते हैं जैसे ईश्वर पुरुष है ऐसे जीव भी पुरूष है उसको ये दोनों बातें समझ में आ जाती है फिर क्या पता लगता है कि जैसे ईश्वर शुद्ध है ऐसे आत्मा भी शुद्ध है यह भी पता चल जाता शुद्ध का मतलब जिसमें बुराई नहीं है स्वरूप से बुराई नहीं है ईश्वर में स्वरूप से कोई बुराई नहीं है ऐसे ही जीवात्मा में भी स्वरूप से कोई बुराई नहीं है कोई अविद्या कोई मूर्खता कोई अज्ञान कोई गंदगी कोई अपवित्रता कुछ नहीं भौतिक दृष्टि से भी नहीं है और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी जीवात्मा में अशुद्धि नहीं है मूल रूप से पर नैमित्तिक कारणों से जीवात्मा में अविद्या आ जाती है वो जो अविद्या आती है वह नैमित्तिक कारणों से आती है बाहर के किसी कारण से मूल स्वरूप में ओरिजिनली जीवात्मा में कोई गड़बड़ नहीं तो ये दोनों का स्वरूप जीवात्मा ईश्वरी शुद्ध पवित्र है मे शुद्ध पवित्र हैश्वर की तू ॲसा फिर अगली बा प्रसन्न होईश्वर आनंद स्वरूप है सदाही प्रसन्न राहता जे यो योगी व्यक्ती समाधी मे जायगा वी प्रसन्न हो जायगा और ईश्वर के सन्नधिसेपर्क सेसो आनंद मिळेगा वी दोनों एक जैसे हो जाएंगे आनंदित हो जाएंगे इस प्रकार से केवल तो केवल का अर्थ है ओनली ओनली अलग अकेला हाँ तो जैसे ईश्वर प्रकृति के बंधन से अलग है प्रकृति अलग चीज है ईश्वर अलग चीज है ऐसे ही जीवात्मा भी अपने आप को शरीर से अलग महसूस करता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं यह प्रकृति से बना इतना बड़ा ब्रह्मांड मोटी भाषा में कहें तो ईश्वर का शरीर है ईश्वर इसमें रहता है यह उसका शरीर है यह मोटी भाषा है ऐसे ही यह जो सर से पाओ तक हमारा शरीर है यह भी एक शरीर है और जीवात्मा इसमें रहता है इसमें रहते हुए भी शरीर से अलग शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसे ही ब्रह्मांड अलग है प्रकृति से बना हुआ और ईश्वर उससे अलग है जीवात्मा शरीर में रहता है ईश्वर ब्रह्मांड में रहता है इस तरह से वो आ, है केवल अलग चीज है और एक और बात बताई अनुपसर्ग उपसर्ग कहते हैं बाधा को और अनुपसर्ग बाधा से रहित ईश्वर बिल्कुल बाधा से रहित है उसको कोई बाधा ही नहीं कोई कष्ट नहीं कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं कोई टेंशन नहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं कैसी विचित्र चीज कभी समस्या ही नहीं आती ईश्वर को <laughs> कितनी आश्चर्य की बात हो पर जीवात्मा बेचारा रोज समस्याओं से घेरा ही रहता है सुबह से रात तक कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या एक दो हटती है चार और नहीं खड़ी हो जाती परंतु समाधि में जाकर के वो जीवात्मा महसूस करता है कि मैं भी समस्याओं से रहित हूं बहुत छोटा सा हूं शुद्ध स्वरूप हूं अणुमात्र मेरी कोय समस्या नाही आहे मेरा कोण घटता नहीं मेरा कुछ बढता नाही तर मी ॲसही मस्त हा ईश्वर जैसा हैसे ईश्वर का कुठ घटता नाही कुठ बढता नाही वैसे का वैसा कोण कष्ट नाही समस्या नाही ऐसेही जीवात्मा समाधी मी महसूस करता मी ईश्वर जैसा हो शुद्ध है मे शुद्ध हा पवित्र है मी पवित्र हो गलत नाही करता अब मूल रूपसे मी शुद्ध हो गु मैलती नाही करता और इसको कोई तकलीफ नहीं है बाधा नहीं है मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ता मैं भी ठीक ठाक मैं भी बाधाओं से रहित हूं इस प्रकार से वो दोनों की समानता का अनुभव करता है तथा अयमअप प्रतिसंवेदी यह पुरुष तो उसी तरह से जैसा ईश्वर है तथा वैसा ही अयमअपी यह भी बुद्धेह प्रति अपनी बुद्धि अर्थात चित्त का अनुभव करने वाला जो जो चित्र ज्ञान उज्ञान अनुभूत चित्त मे आती मन के इंद्रिय के माध्यम सो जनकारिया चित्त मे आती हैन वैसे के वैसाही अनुभव करता है जीवात्मा जैसे कोई वस्त्र लग काय आंखने देखा येते लंग काय तो चित्त मेका फोटो छपेगा येते लंग काय तो जीवात्माही महसूस होगा की लॉल रंग काही दिखेगा तो वैसे का वैसा ही वो अनुभव करता जैसी फोटो चित्त में आती है यह बुद्धि प्रति संवेदी शब्द का तो उस तरह से बुद्धि का अनुभव करने वाला यानी चित्त का अनुभव करने वाला यह पुरुष जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा वो भी तथा यमअर जैसा ही है वैसे का वैसा जैसे उसके गुण बताए ईश्वर के वैसे ही जीवात्मा के भी उस समाधि काल में हो जाते हैं बाद में जब समाधि टूटती है और सांसारिक व्यवहार में आता है तो फिर अविद्या आदि कारणों से फिर स्थिति बदल जाती है अथवा जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई हो थी समाधि प्राप्त होने से पहले तब तक वो सांसारिक अवस्था में था तब अंतर था पर जब समाधि में गया तब दोनों शुद्ध हो गए मतलब पहला तो शुद्ध था ही था ईश्वर ये भी ईश्वर जैसा शुद्ध हो गया और उस जैसा ही महसूस करने लगा अपने आप को तो इस प्रकार से एवं अधिक ऐसा वो जानता है अनुभव करता है महसूस करता है समाधि में तो ये लाभ बताया गया ईश्वर प्रणिधान का तो अब एक प्रसंग आ गया कि जीवात्मा ने बहुत समाधि लगाई बहुत पुरूषार्थ किया ईश्वर प्रणिधान किया और उसके अंतरायों का नाश हुआ और समाधि आदि आत्मा परमात्मा की अनुभूति हुई तो ये जो बाधक हैं, जो इसको परेशान करते हैं, वो बाधक क्या क्या हैं और कौन कौन से, हैं? उसकी चर्चा कल करेगे विस्तार से, और कोई प्रश्न होतो बोलये करता समाधीवाला आदमी काम होते बोलते बिलकुल बिलकुल समाधी मी मन काम नाही करता सिर्थ संकल्प होता हा हा वन्यता ऋषि केल है ऋषियो की मान्यता ये है कि मन जब तक शरीरधारी है व्यक्ती आत्मा शरीरधारी है तब तक उसो मन का सहयोग लना पडेगा बुद्धी का इंद्रियो का सहयोग लोक पडेगा ऋषिओ की मान्यता है कुछ लोक आपला अलग विचार रखते समज मी आया वे कहते की समाधी मे जीवात्मा सीधा ईश्वर आनंद लताय मन बुद्धी की कोण आवश्यकता नाही आपण व्यक्तिगत विचार यषयो का नाही ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं अगर वो ईमानदारी से जवाब देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा पर लोग इतने ईमानदार हैं नहीं वो सच्चाई बोलने से डरते हैं घबराते हैं क्योंकि उनको डर लगता है हमारा पक्ष कैंसिल हो जाएगा मैं ये सवाल पूछता हूं जो लोग ये कहते हैं समाधि में मन का सहयोग नहीं होता और आत्मा डायरेक्ट ईश्वर से अनुभूति करता है समाधि में बिना मन की सहायता के उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि जब एक योगी व्यक्ति समाधि लगाता है और ईश्वर की अनुभूति करता है क्या इस समाधि में इस अनुभूति में उसका यह शरीर उसको सहयोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना तो ईमानदारी का उत्तर तो यही है कि शरीर सहयोग दे रहा है शरीर कितनी मोटी चीज है कितनी स्थूल चीज है जब समाधि में इस शरीर का भी आपको सहयोग लेना पड़ रहा है तो मन का सहयोग क्यों नहीं लेना पड़ेगा मन तो बहुत सूक्ष्म है और वो तो समाधि से सीधा संबंध रखता है शरीर तो दूर की चीज है योगश चित्त वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्तियों को रोको इसका नाम योग है तो योग का तो चित्त के साथ सीधा संबंध और सूत्री कह रहा है चित्त की वृत्तियां रोको तो समाधि शुरू हो फिर चित्त का संबंध क्यों नहीं रहेगा समाधि में उसी की तो वृत्तियां रोक के हमने समाधि वाली स्थिति पैदा की तो ईमानदारी से सोचेंगे तो समझ में आयेगा कि जब शरीर जैसी मोटी चीज का भी सहयोग लेना पड़ता है समाधि में तो मन का तो क्यों नहीं लेना पड़ेगा जिसका समाधि से सीधा संबंध है तो सच्ची बात तो यह है बाकी ठीक है हर आदमी अपना स्वतंत्र है वो वो प्रमाण से नहीं सोचता तर्क से नहीं सोचता फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है तो हम ऐसे व्यक्ति को ये मानते हैं वो स्वच्छंद है और हठी है वो प्रमाण की नहीं सुनता तर्क की भी नहीं सुनता तो तो अपनी मनमानी कर रहा है ऐसा व्यक्ति मनमानी करता है उस मनमानी करने वाले का नाम स्वच्छंद है वो स्वतंत्र नहीं है स्वच्छंद है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता मे अंतर आहे स्वच्छंदा का मतलब जो मन मे ॲसो हो करो कोण प्रमाण नाही कोण तर्क नाही कोण न्याय नाही कोण डंडा नाही कुठ नाही कोण सीमा नाही कुठ नाही जो मन मे ॲसो हो करो मन मनो येते बुद्धिमत्ता की बाब नाही आहे स्वच्छंदा आहे और हट है फालतू नय नाही साहेब हम ऐसही मानेगे मानते रो आप मारने लगे तो उनने सूरज चांद थोडी बन जायगा मानते राहो आप तो इस प्रकार से अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि समाधि में समृज्ञात और असम्रज्ञात दोनों समाधियों में मन का काम चालू रहता है मन का पूरा पूरा योगदान होता है और मन की दोनों स्थितियों में समाधि स्वीकार की है समृज्ञात में उसकी एकाग्र अवस्था मानी है असम्रज्ञात में निरुद्ध अवस्था मानी है यह निरुद्ध अवस्था मन की ही तो है तो फिर मन का निषेध कैसे करोगे मन की एक खास अवस्था का नाम ही तो समाधी इसलिए समाधी में मन इन्वॉल होगा जुडा रहेगा, उसका अपना पूरा कार्य चलेगा, चलिए, यहां विराम देते हैं, बाकी चर्चकल एक के लिए, ओम